देवी भागवत दूसरा स्कंध इस प्रकार मंत्रियों से कहकर राजा परीक्षित ने राज्य का भार उत्तम सेवकों को सौंप दिया और बहुत शीघ्र एक साथ मंजिल के ऊंचे भवन की भली भाती व्यवस्था की वे मंत्रियों के साथ उसी भवन में ऊपर जाकर रहने लगे रक्षा करने के लिए मणि और मंत्र जानने वाले अनेकों प्रसिद्ध पुरुषों की नियुक्ति हो गई इसके बाद महाराज परीक्षित ने गौमुख नाम वाले मुनि को भेजा भेजने का अभिप्राय यह था कि ये गौमुख जी जाकर मुनि को प्रसन्न करें और बार बार कहे कि परीक्षित हमारा सेवक है उसका अपराध क्षमा करें साथ ही राजा परीक्षित सुरक्षित रहने के लिए अपने आसपास मंत्र सिद्ध ब्राह्मणों को भी रखने लगे फाटक पर मंत्री के नवयुवक कुमार को बैठा दिया वहाँ बहुत से हाथी खड़े थे ऐसा कड़ा प्रबंध था कि उस अत्यंत सुरक्षित भवन में कोई भी नहीं जा सकता था वायु तक भी अपने इच्छा से नहीं जा सकती थी उसे भी रुक जाना पड़ता था राजा ऊपर रहकर खाने पीने का कार्य संपन्न किया करते थे स्नान और संध्या आदि कार्य के लिए भी वही समुचित व्यवस्था थी कोई एक कश्यप नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण था उसने सुना कि राजा परीक्षित को साप लग गया है उसे धन प्राप्त करने की इच्छा थी उसने विचार किया कि मैं वहाँ चलूँ जहाँ राजा परीक्षित ब्राह्मण से शापित होकर इस समय रहते हैं ऐसा सोचकर वह ब्राह्मण अपने घर से निकला और चल पड़ा मुनिवर कश्यप मंत्र शास्त्र का पूर्ण विद्वान था परंतु धन में उसकी विशेष आसक्ति थी सूजी कहते हैं राजा परीक्षित के श्राप की बात तक्षक को मालूम हो गई थी अतः जिस दिन कश्यप अपने घर से चला उसी दिन तक्षक भी सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके घर से निकल पड़ा उसने वृद्ध ब्राह्मण की आकृति बना ली थी रास्ते में जा रहा था इतने में राजा परीक्षित के पास जाता हुआ वह कश्यप ब्राह्मण उसे दिखाई पड़ा तब तक्षक ने उस मंत्रविद ब्राह्मण से पूछा महाराज आप इतनी उतावली के साथ कहाँ जा रहे हैं और क्या कार्य करना चाहते हैं कश्यप ने कहा महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प काटेगा महाराज के शरीर से उसकी विषाग्नि को दूर करने के लिए मैं शीघ्र वहीं जा रहा हूं जिजर मैं विष उतारने वाला मंत्र जानता हूं यदि अभी राजा की आयु होगी तो मैं उन्हें अवश्य जीवित कर दूंगा तक्षक बोला ब्राह्मण वह तक्षक मैं ही हूं राजा परीक्षित को मैं ही अपनी विषाग्नि से भस्म करूँगा तुम लौट जाओ क्योंकि जिसे मैं काट दूं, उसकी चिकित्सा करने की तुम्हें शक्ति नहीं है कसम ने कहा सर्प ब्राह्मण ने महाराज को श्राप दे दिया है अतः तो तुम्हारा काटना तो अनिवार्य ही है किंतु मैं मंत्र के बल से राजा को निस्ंदेह पुनः जिला दूंगा तक्षक बोला ब्राह्मण तुम बड़े पवित्रात्मा पुरुष हो यदि तुम मेरे काटे हुए महाराज परीक्षित को जिलाने जा रहे हो तो पहले अपना मंत्र बल मुझे दिखाने की कृपा करो मैं अभी इस वृक्ष को अपने विष्णपूर्ण दांतों से काट कर भस्म कर रहा कश्यप ने कहा, सर प्राज, तुम्हारे काटे या जलाए जाने पर भी मैं इसे फिर हरा भरा कर दूंगा सूर्य कहते हैं तदनंतर तक्षक ने उस वृक्ष को काटा और विसागनी से उसे राख बना दिया साथ ही कश्यप से कहा तो अब इसे पुनः जीवित करो सर्प के विश्व भस्मीभूत वृक्ष को देखकर कर कश्यप ने सारी राख बटोर ली और यह वचन कहा महान विश्व उगलने वाले सर्पराज अब मेरा मंत्र बल देखो तुम्हारे सामने ही मैं वटवृक्ष को पूर्वत हरा भरा कर देता हूँ ऐसा कहकर मंत्र के पूर्णवेदता कश्यप ने हाथ में जल लिया और मंत्र से अभिमंत्रित कर उसे राख पर छीट दिया जल के छीटे पड़ने से उस वटवृक्ष की पुनः पूर्व सुंदर स्थिति हो गई यह सब देख तक्षक को अत्यंत आश्चर्य हुआ उसने कश्यप से पूछा ब्राह्मण तुम क्यों इतना परिश्रम करते हो तुम्हें जो अभिलषित वस्तु हो बताओ मैं उसे अभी दे देता हूँ